देवी भागवत तीसरा स्कंध राजा चन्मेजा ने कहा प्रभो आप भगवती जगदंबिका के अनुष्ठान की समीचीन विधि बतलाने की कृपा कीजिए जिसे सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार सावधानी से मैं आराधना में लग जाऊं पूजन की विधि मंत्र और हवन की सामग्री सभी बता दें कितने ब्राह्मण होने चाहिए और कितनी दक्षिणाएं दी जाए व्यास जी कहते हैं राजन सुनो मैं भगवती के यज्ञ का सविधि वर्णन करता हूँ अनुष्ठान विधि से ये यज्ञ सदा तीन प्रकार के समझने चाहिए सात्विक राजस और तामस मुनियों के लिए सात्विक राजाओं के लिए राजस और राक्षसों के लिए तामस होते हैं यानी एवं के लिए ज्ञान में यज्ञ कहा गया है तुम्हें और भी विस्तार से बतलाता हूँ देश काल द्रव्य मंत्र ब्राह्मण और श्रद्धा जहाँ सात्विक हो अर्थात काशी आदि पवित्र स्थान उत्तरायण का समय न्याय से कमाया हुआ द्रव्य वैदिक मंत्र श्रोत्री ब्राह्मण और आस्तिकी श्रद्धा हो उसे सात्विक यज्ञ कहते हैं राजन यदि द्रव्य शुद्धि क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि से यज्ञ संपन्न हो तो पूर्ण फल प्राप्त होता है इसमें कोई संदेह की बात नहीं है अन्याय से उपार्जन किए हुए द्रव्य द्वारा जो पुण्य कार्य किया जाता है वह न तो इस लोक में कीर्ति दे सकता है और न परलोक में ही उससे कुछ फल मिल मिल सकता है अन्यायोपार्जि न द्रव्ये न सुकृतम कृतम न कीर्तिहलोके च परलोके न तत्फलम इस इस्लोक में यश और परलोक में सुख पाने के लिए न्याय से कमाए हुए धन के द्वारा ही सदा पुण्य कार्य करना चाहिए राजेंद्र तुम्हारे सामने की बात है पांडवों ने सर्वोत्तम राजस्वी यज्ञ किया है था समाप्ति के समय प्रचुर दक्षिणाएं बाँटी गई थी उस यज्ञ में यादवेश्वर भगवान श्रीकृष्ण स्वयं पधारे थे भारद्वाज प्रभृति प्रकांड विद्वानों का समाज जुटा था लगातार एक महीने तक यज्ञ होने पर पूर्णाहुति हुई थी फिर भी पांडवों को अत्यंत कठिन कष्ट भोगने पड़े उन्होंने वनवास के दुख भोगे पांचाली को विपत्ति झेलनी पड़ी जुए में पांडव हार गए भला यज्ञ का फल कहाँ रहा जबकि उन्हें वनवास के इतने अधिक कष्ट सहने पड़े उन सभी महाभाग पांडवों ने राजा विराट के घर नौकरी की थी कीचक ने साथ भी द्रौपदी को कितना कष्ट दिया था जिस समय पतिव्रता सुंदरी द्रौपदी को केस पकड़ कर खींचा गया उस समय कोई भी पांडव उस अबला की रक्षा न कर सके यदि कर्म करने में प्रतिकूल फल सिद्ध हुआ तो श्रेष्ठ ज्ञान रखने वाले पंडित जन कल्पना कर लें कि इसमें अवश्य कोई अव्यवस्था हो गई है कर्मशील विद्वानों ने प्रायः कर्म को ही प्रधान बतलाया है वे कहते हैं कर्ता के मंत्र के और द्रव्य के भेद से विपरीत फल हो जाता है